श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा मथुरानाथ महिमना स्तोत्र पाठ करते हुए श्री रामकृष्ण देव की समाधि तथा मथुर बाबू एक दिन शिव मंदिर में जाकर श्री रामकृष्ण देव महिम्ना स्तोत्र का पाठ कर श्री महादेव जी की स्तुति करने लगे पाठ करते हुए उन्होंने जब निम्नलिखित श्लोक की आवृत्ति की उस समय अपूर्व भाव से आविष्ट हो वे एकदम आत्मविहवल हो उठे असीतगिरी सम सियाजल सिंधुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति यदि गृही शारदा सर्वका तदपितवगुणा ईसपारम नाती हे शिवजी समुद्र जैसा विशाल पात्र हो और हिमालय श्रेणी जैसा स्याही का पुंज उसमें घोला जाए कल्पवृक्ष की शाखा लेखनी हो समस्त पृथ्वी कागज हो और साक्षात सरस्वती देवी अनंत काल तक स्वयं लिखती रहे तो भी हे प्रभु आपके गुण वर्णन का पार नहीं पाया जा सकता इस श्लोक का पाठ करते हुए श्री रामकृष्ण देव अपने हृदय में शिव महिमा का ज्वलंत अनुभव कर एकदम विवल हो गए आगे के श्लोकों की आवृत्ति करना एकदम भूलकर चिल्लाते हुए बारम बार केवल यही कहने लगे हे महादेव तुम्हारे गुणों का मैं कैसे वर्णन करूं? साथ ही उनकी आंखों की अश्रुधारा के अविच्छिन्न प्रवाह से उनका वक्षस्थल, वस्त्र और नीचे की भूमि भीग गई उनकी करंदन ध्वनि पागल के सदृश गदगदवाणी तथा अपूर्व आचरण से मंदिर के नौकर तथा कर्मचारी वर्ग चारों ओर से भागते हुए वहाँ आ गए तथा उन्हें इस प्रकार भावाविष्ट देखकर कोई अबाक होकर आगे क्या होगा यह देखने के लिए रुक गए कोई कह उठा अरे यह तो छोटे भट्टाचार्य का पागलपन है मैं तो कुछ और ही सोचा था पर आज का आचरण पहले के अपेक्षा कुछ अधिक अवश्य है किसी दूसरे ने कहा कहीं ऐसा न हो कि शिवजी पर चढ़ बैठे हाथ पकड़कर हटा लेना ही अच्छा है इस प्रकार वहाँ तरह तरह की बातें होने लगीं और जैसा सहज ही अनुमान किया जा सकता है साथ ही हास पर्यास भी होता रहा किंतु श्री रामकृष्ण देव का बाह्य विषयों की ओर बिल्कुल ही होश नहीं था शिव जी की महिमा का अनुभव कर उनका मन उस समय तन्मय हो बाह्य जगत से बहुत उच्च भूमि में आरूढ़ हो चुका था जहाँ इस जगत के मलिन भाव तथा वार्तालापों का पहुँचना कभी भी संभव नहीं है अतः कौन क्या सोच रहा है हास परिहास कर रहा है या क्या कर रहा है इन सब बातों का उनके कानों तक पहुँचना कैसे संभव था मथुर बाबू उस दिन काली मंदिर में उपस्थित थे वे भी यह सुनकर कि भट्टाचार्य महोदय को लेकर शोरगुल हो रहा है वहाँ आए कर्मचारियों ने सम्मान के साथ उनके लिए रास्ता छोड़ दिया वहाँ जाकर श्री रामकृष्ण को इस प्रकार भावाविष्ट देख हुए अत्यंत मुग्ध हुए तथा यह देखकर कि कोई कर्मचारी उन्हें शिव जी के समीप से बलपूर्वक हटा लेना चाहता है बड़ी नाराजगी से उन्होंने कहा जिसे अपनी गर्दन बचानी है वह इस समय भट्टाचार्य महोदय को स्पर्श करने के लिए आगे न बढ़े यह सुनकर भयभीत हो कर्मचारी वर्ग में से किसी ने और कुछ कहने या करने का साहस नहीं किया कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव को बाह्य चेतना हुई तथा मंदिर के कर्मचारियों के साथ बाबू को वहाँ खड़े देख बालक की भांति संकुचित होकर उनसे वे पूछने लगे असयत होकर मैंने कोई अनुचित आचरण तो नहीं किया है मथुर बाबू ने तब उनको प्रणाम कर कहा नहीं बाबा आप तो स्त्रोत्र पाठ कर रहे थे कहीं ना नासमझे से कोई आपको परेशान न करे इसीलिए मैं यहाँ खड़ा था अपनी साधनकालीन स्थिति को स्मरण कर एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था उस समय साधना के समय जो यहाँ आते थे अत्यंत शीघ्र ही उनमें ईश्वर का उद्दीपन हो जाता था वराहनगर से दो व्यक्ति आया करते थे वे निम्न वर्ण के थे संभवतः वे मल्लाह या तमोली या ऐसे ही किसी जाति के होंगे किंतु बहुत ही भले थे अत्यंत श्रद्धा भक्ति किया करते थे तथा प्रायः ही आते रहते थे एक दिन पंचवटी में उनके साथ में बैठा हुआ था उस समय उनमें से एक की बड़ी विचित्र दशा हुई मैंने देखा कि उसका वक्षस्थल आरक्त हो उठा है आँखें घोर लाल है नेत्रों से अजस््र अश्रुपात हो रहा है बोलने की सामर्थ्य नहीं है खड़ा भी नहीं हो पा रहा है दो बोतल शराब पिला देने से जो दशा होती है ठीक वैसी ही स्थिति है किसी भी तरह उसका वह भावावेश दूर नहीं हो रहा था तब भयभीत हो माँ से मैं कहने लगा माँ यह तूने क्या किया लोग कहेंगे कि मैंने ही ऐसा कर दिया है घर पर उसके पिता माता आदि सब कोई है सभी उसे घर लौटाना पड़ेगा लौटना पड़ेगा अभी उसे घर लौटना पड़ेगा बारंबार उसकी छाती पर हाथ फेरता हुआ माँ से मैं इसी प्रकार कहने लगा तब कहीं कुछ देर बाद कुछ संभलकर वह घर जा सका